गोविंद योगींद्रमता शिष्य शैशंक्यमता से पद्म प्रथमापुर ख्यातीयच स शरीर से बंधो मुक्तिरशि किम अशरी वायुरीक्यं आशंक आह सीर से बंध बंधन स शरीर से शरीर सह ये स शरीर में अभिमान देह अभिमान जब तक है तब तक अबंधन है अब और देहाभिमान रह तो क्या देह के साथ संबंध नहीं स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से अभिमान त्याग कर दिया स्वरूप ज्ञान से अशरीर हो जाता है तो मुक्ति ही ये निश्चित तो होने पर तो आगे फिर अशरीर वायु इत्यादि मंत्र है ये इसके वाक्य किमर्थम इसका क्या प्रयोजन है इतिहास उत्तर देते हैं तत्र मंत्र में हे पहले असरिरो अशरी वायुरभ्रम विद्युत स्तनोर शरीरण्येता तद्यथेतामुष्मा काशा समुत्था परम स्वेन स्वेण अभिष्प्य आगे ये दृष्टानते हैं आगे मंत्र मंत्रा संबंध वायु भी अशरीर है उसका शरीर हाथ पाद आदि नहीं है अभ्र मेघ विद्युत बिजली तन तुन मेघ गर्जन ये सब अशरराणी एतानी शरीर रहित है तद्यथा ऐतानी अमुष्माद आकाशात समुत्था उसे आकाश से ही अलग हुआ फिर परम ज्योति रूप सम्पद्य स्वयन रूपण परम ज्योति है उस जैसे ग्रीष्म ऋतु में गरम होता है और ज्योति गरम ताप को प्राप्त करके आदित्य रश्मि से ताप को प्राप्त करके स्वयं रूपण फिर आदित्य स्वरूप रश्मि को होकर के आदित्य को प्राप्त कर लेते हैं आदित्य से रश्मि से इसे मेघ विद्युत तो स्तन आदि होकर के फिर गरम होकर के फिर आदित्य के साथ मिल जाते हैं ठीक इसी प्रकार आगे सुश्रुति अवस्था को देखा करके बताएँगे ज्ञानी किस प्रकार स्वयनूपेण अषेत ये दृष्टि भाष्य में तत्र से संप्रसादस्य से अद्याया शरीरण अभीशेषाता सशरताम है संप्रप्त शरीर समुत्थय शयन रूपेण यहांति तथा वक्तव्या इति है अशर से संप्रसादस्य ज्ञानी ज्ञानी संप्रसाद सुश्रुतव तो पहले विद्वान लेने के लिए ले निश्चय किया गया था या ज्ञान होने के बाद अविद्या शरीरण अविशेषताम सशरीरताम एवं संप्राप्त से पहले अज्ञान के कारण देह के साथ अभिमान शरीर न समानता शरीर से कोई विलक्षण ऐसे ज्ञान नहीं होता है अज्ञान के कारण मैं मनुष्य अहम स्थूलोहम कृषोहम देह में कात्म अभिमान होता है शरीर अविशेषता का विशेष नहीं पृथक नहीं शरीर के साथ एकत्व तो को प्राप्त करता है अज्ञान के कारण एकत्व तो, तो होता नहीं किंतु अज्ञान से इसे लगता है वही ससर्रता है देह में अहम बुद्धि करके देह को में मानना ससरता ससरता में व्राप्त से अज्ञान के कारण अनादिकाल से ससरत्व को प्राप्त किया है ज्ञानी बाद में ज्ञान होता है तो शरीर से अपने को भिन्न समझ लेता है ये शरीरत् समुत्थान शरीरत् समुत्थाय शरीर में कुछ छोड़ना अलग होने का अर्थ देह में अभिमान छोड़ देने पर स्वयं रूपेण अभिनिष्पति अपने सर्वपथ अभिनिष्पति होती है जिस प्रकार होती है तथा वक्तव्य ऐसे कहना है इसलिए पहले दृष्टान्त ऊंचे थे दृष्टान्त देते हैं अशरीर वायु अशरीर अविद्यम शरीर यस्य तो अशरीर अविद्यम शरीर शरीर शिव पानियादिमत शिविर पानी हाथ आदि हाथ, तो हाथ पाद आदि जिसमें नहीं है वो शरीर मत है शरीर का शरीर क्या है मत सिर हात पाद वाला शरीर होता है अविद्यम शरीरम इति अशरीर अवीयम शरीरम अस्य ये विग्रह अशर अशर शरीर हीता टीका में कथ वायुराशरी तदा वायु के साथ अशीर तो उसका विद्यमान शरीर है शरीर का हादपादशीराद नहीं है भाषा में किंच अभ्रम विद्युत स्तनयत चरीरा मेघवृष्टि होने के पहले मेघ होता है विद्युत और स्थानीय में गर्जन ये भी सब असर रहे त्र एवं सती वर्षादि प्रयोजन अवसाने वृष्टि होने के बाद वर्षादि प्रयोजन समान हो गया एवं सती प्रयोजन समाप्त हो गया एवं सती का अर्थ है टीका में वायु आदिना असर तो सती त्यावत वायु आदि असर रहे ऐसा होने पर जब वृष्टि आदि प्रयोजन समाप्त तो हो जाता है यथा अमुषमादि अमुषमाद आकाशाद समुथाय अमुष्माद अधशब्द का है उस आकाश से उस आकाश से ये कहने का क्या अभिप्राय है भूमिष्ठा श्रुतिर्द्यूलोक संबंधीनम आकाशदेशम व्यपदेशती श्रुति कहती है तो श्रुति भूमिष्ठा भूमि स्थित होकर के शब्द सुनते हैं उच्चारण करते तो यहाँ है श्रुति इस अभिप्राय से अमुषमाद उस लोक से उस आदित्य से द्योलोक संबंधिन आकाश देशम व्यपदी सति आकाशतः व्यापक है तो अमुष्माद आकाशादित क्या उस आकाश से आकाश सर्वत्र यहाँ भी है तो आकाश को अद शब्द से क्यों कहेंगे एतस्माद आकाशात यही आकाश है ऊपर भी जो उत तो है तो भूमिष्ठा श्रुति होकर के देवलोक संबंधी स्वर्गम स्थित तो आकाश को आकाश देश को कथन करते उस आकाश से ठीक हमें आकाश से सर्वत्र एक रूपत्वाद अमुस्माद्यापदेश सिद्धि ये आशंका है आकाश तो एक ही सर्वत्र यहाँ भी हुई ऊपर भी हुई तो अमुष्माद उस आकाश ये व्यापेश शब्द प्रयोग कैसे सिद्ध होगा तो अमुस्माद जो कहा गया श्रुति यहाँ है अमुषमा देश कहती हे यथोक्ता असर वायु आदि तेषा आकाशत् आपत्त दृष्टान असरवायुआदी उस आकाशत् की प्राप्ति होती देते हैं यथा दृष्टान यहाँ गे एक यथोक्ता आकाशसमनूपता आपन्ना आकाश, समान आकाश समान को प्राप्त होते हैं स्वयन वायुआदिूपेण अग्रहमानानि, जब फिर आकाशरूप हो जाते हैं तो वायुवादिूप से ग्रहण नहीं होता है आकाशाख्यता गता आकाशस्वरूप हो जाते हैं यथा इसी प्रकार तथा वायुवादी स्वेन रूपेण अग्रहमान तो दशायां आकाशाख्यता गता संबंध इसी प्रकार स्वेन रूपेण अग्रहमान नहीं होते हैं आकाश को प्राप्त कर देते हैं तथा आगे यथा के आगे तथा यहाँ तथा वायु आदि तीन च वायुआदी तथा भूतानी आगे भाष्य में संप्रसाद अविद्यावस्थाया शरीरत्म भाव आपन्न अविद्यावस्था में, में संप्रसाद अभिमानी जीव शरीरात्म तो को प्राप्त करता है देह में अहम अभिमान करता है ज्ञान होने के बाद असर हो जाता है तथा तीन चथाभूता अमुष्मा द्व्यूलोक संबंधी आकाशदेशा समुतिषंध वर्षाद प्रयोजना विवृत्ते वो वायुवादिजित अमुष्मा द्व्युलोक स्वर्ग से लोक से संबंधी आकाश लोक संबंधी आकाश से उत्तिषंधन वर्षा वर्षाद प्रयोजना विवृत्ते वर्षण मेघगर्जनादी प्रयोजन सम्पादन करने के लिए आकाश देश उसी देश में स्थित आकाशे वायु मेघाधि आते हैं ठीका मैं तानी च वायुवादी तथा आकाशात्मक आकाश आत्म को प्राप्त हुए वायुवादी आदि फिर उससे अपने प्रयोजन आदि प्रयोजन संपादन करने के लिए फिर आते हैं वर्षादी फलनपत्थ वायुवादीना आकाशदेशा समुत्थान उक्त आकांक्षा द्वारा स्फुटी वर्षादि फल वर्ष मेघगर्जनादि फल निष्पत्ति सम्पादन करने के लिए वायु आदिना आकाश देता समुत्थान आकाश स्वर्ग संबंधी आकादेश से वायु आदि आते हैं मेघ उ करके गर्जन करके वृष्टि आदि होती है ये कहा गया उसको ही स्पष्टीकरण करते उसका आकांक्षा द्वारा प्रश्न करके कथम उत्तर देते हैं शिशिरा पाये सावित्रम परम ज्योति परम ज्योतिरूपसपद शिशिर समाप्त होने पर ठंडी के बाद गर्मी आती है सावित्रम परम ज्योति सावित्रिदम यति सावित्रम सूर्य सम्बन्धी प्रखर गर्म प्रकाश को ग्रीष्म ऋतु में प्रकृष्टम ग्रीष्मकम उपसंपद्य ग्रीष्म ऋतु में होने वाले किरण को प्राप्त करके सावित्रम अभितापम प्राप्य इतना तो उसका अभिप्राय सूर्य के द्वारा ताप को प्राप्त करके गर्म हो जाते हैं फिर वायु होकर के आकाश से मिल जाते हैं आदित्यातापे है न पृथक भाव आवादिता सन आदित्य के ताप से पृथक भाव हुए थे फिर स्वयं स्वयं रूपेण पूर्ववातादि वायु रूपेण स्तिमित भाव मित्वा अलग अलग जो पूर्ववातादिवायु हुआ था स्थिर होकर के स्थिर होकर रहता उसको छोड़ करके अभ्रमी भूमिपर्वतहस्तादिपेण विद्युत स्वयन ज्योतिर्लतादी चपल रूपेण स्तनित स्व गर्जित असन्नीपेण एक प्रबुड आगमें स्वन स्वयन रूपेण अभिनप्य अलग अलग रूप हो जाते हैं पूर्ववातादीप से वायु अपने स्थिर भाव को छोड़ करके फिर पूर्ववात हो जाता है फिर वृष्टि होगी अभ्रम अभी भूमि पर्वत हस्त्यादि रूपेण मेघ भी भूमि पृथ्वी पर्वत हस्त्यादि आकार धारण कर लेता है विभिन्न प्रकार वृष्टि होने के पहले विद्युत अभी स्वयं ज्योतिर्लतादि प्रकाश होता है ज्योति प्रकाश लतादि लता जैसे पौधे जैसे इधर उधर करके लंबा विद्युत तो दिखती है शीघ्र होकर के स्तनित गर्जन है गर्जित आसनादी तो वज्रपातादीप होता है ये सब प्रार्ड आगमें वर्षा ऋतु के प्रारंभ में शेन रूपण रूपेण अपने रूप से फिर प्रकट हो जाते हैं टीका में स्वयंपेण अभी निष्प्यते समय अपने स्वे निष्पन्न होते हैं त्र वायभ्रश विद्युता स्थानूपेण अभ्यपत्ति प्रकार विवृण्त वायु का अपना स्वरूप पूर्व भात आदि है अभ्र का मेघ का पूर्व रूपवताया भूमिपर्वतता रूप देख हो जाता है विद्युत ज्योतिलता आदि चपल रूप है स्तन इतना अपने गर्जित शनि रूप है ये एक आते पूर्व आदि से लेकर के स्तिमित भाव हित्व वायु तीस स्थिर भाव को छोड़कर कर वायु पूर्वभात आदि रूप को प्राप्त करता है फिर वृष्टि होती है जिस प्रकार दृष्टान्त हुआ इसी प्रकार दृष्टान्तमूद्य दाष्टांतिक महा फिर दाष्टातिक दे कहते हैं यथाएम दृष्टांत वायुवादिना आकाशादि साम्य गन वत वायुवादि आकाशवादिक समत्व को, को प्राप्त करते हैं फिर अपने वायु आदि रूप को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार संसार संसारावस्थाया शरीर साम्यम आप और ज्ञान अवस्था में संसार अवस्था को प्राप्त करता है शरीर के समान होकर के अहम अमुष पुत्र में अमुक का पुत्र जातो जीर्ण मर्ष जन्म हो गया बुढ़ा हो गया मरुँगा इतव प्रकारम प्रजापति ने वगवान यथोत्न क्रमण फिर जब उसको ज्ञान उपदेश करते प्रजापति जी उपदेश करते हैं जब उपदेश करते हैं तो फिर देह इंद्रिया में अहम भाव को छोड़ता है मंत्र पहले एवमेस प्रसादस्मरा समुत्थ परम ज्योतिपसप्य स्वेनाप्य स उत्तम पुष्प जक्षत क्रीड़न रम स्त्रीर्वा येर्वा ज्ञातिर्वा नोपजनम स्मरिद शरीर से सेथा प्रयोग्य आचरण युक्त मेंमेवायस्म शरीर प्राणो युक्तः एवम एव ऐसा संप्रसाद इस प्रकार सम्प्रसाद अभिमानी सुस्वती अभिमानी था पहले ज्ञान जब हो जाता है असमा शरीर समुत्थाय शरीर से पृथक हो जाता है देह में अभिमान छोड़ देता है समुत्थान का तो उठना उठना तो पृथक हो जाना देह में अभिमान छोड़ देना छोड़ करके ज्ञान से परम जतु रूप जो परम ज्योति स्वरूप को प्राप्त करता है अपन स्वरूप स्वयं रूप में अभिनष्पत्ति स्वपन स्वरूप से अभिनष्पत्ति होती वो जो परम ज्योति मुक्ति अवस्था में अपना स्वरूप ही मुक्ति होने पर और किस प्राप्त करना है अपना जो वास्तव स्वरूप उससे निष्पन्न हो जाता है सउतम पुरुष उसको कहते उत्तम पुरुष स तत्र उसमें वह परी ये परी तो इधर उधर चलता है जक्ष हंसता है भोजन करता है क्रिया करता है रम करता है स्त्रियों के साथ अथवा यहाँ से जाता है ज्ञाती के साथ न उपजनम स्मरण इदम शरीर इदम शरीर को का इस शरीर का उपजनम इस शरीर को स्मरण नहीं करता हुआ शरीर का स्मरण करेगा देह में अभिमान करेगा दुखी होगा इदम शरीरम उपजनम न स्मरण ये शरीर है उसको स्मरण नहीं करता स यथा प्रयोग्य आचरण युक्त प्रयोग्य अश्व बलिवर्द आदि आचरण शकटम युक्त एवेवायम अस्मिन शरीर प्राणयुक्त इसी प्रकार शरीर में प्राण युक्त है प्राण के कारण शरीर में व्यवहार होता है प्राण चल जाता है शरीर में व्यवहार तो नहीं होता मृत हो जाता है टीका में वायु आदिना पुरस्ता तथा अध्याय वायु आदिनाम के पहले यथाएम दृष्टान्तों तथा यहाँ तथा अध्याय करके इसी प्रकार वायु आदि आदिना आकाशादि साम्य गमन गमनबद्ध उसका अर्थ हो गया तो वायु आदि जैसे आकाश आदि को प्राप्त करते इसी प्रकार अविद्या से संसार अवस्था को प्राप्त होता है फिर ज्ञान होने पर अपने स्वरूप स्वर्वपथ विनिष्पन्न होता है तत्र तो आदित्य शब्देन नभ्र विद्युत स्तन क्रिय थे आदित्य का आदिशब वायु आदिना आदिशब्द से अभ्र विद्युत सन्त में लेना वायु अभ्र मेघ विद्युत गर्जन ये सब लेना और आकाश साम्य में आकाश आदि इत्यादि अभ्रादि कारण संग्रह वायु पहले वायु का कारण अभ्रादि अभ्रा उसका कारण अभ्रादि के कारण को वो अपने कारण वो अपने कारण रूपों को प्राप्त करता है सब होकर के सब का कारण शुद्ध चिद रूप हो जाते हैं यहाँ तो आदित्य रूप हो जाते हैं सूर्य रूप है शरीर साम्य को प्राप्त करता है शरीर साम्य मापन शरीर के समत्व के कैसे प्राप्त करता है आम अमुष पुत्र जात जिन ये सब ये जिस प्रकार ऐसे ज्ञान ज्या, अज्ञान अवस्था में रहता है फिर उसका प्रतिबोध ज्ञान होने पर ही अश्य हो जाता है ज्ञान कैसे होगा प्रतिबोधने दृष्टान्त माह प्रतिबोधन के लिए प्रजापति ना जैसे प्रजापति ने इंद्र को ज्ञान कराया क्रमेण उपदेश किया में चक्षु चक्षु क्रमण क्रमशः इचक्षु उपलक्षित चक्षुभिमा द्रष्टा चक्षुपलक्षद्रष्टा सपनावस्था सुश्रुतवस्था फिर अंत में तुर्य इस प्रकार क्रमश नासी दियादर्मा देधर्मा ये स देहेन्द्रियाधर्म दे दियादर्म वाला नी तुम्हारे में धर्म देह इंद्रिय प्राण मन कुछ नहीं है तत्वसी तथ, तथ ब्रह्म ही तुम हो इति प्रतिबोधित सन ऐसे आचार्य जो उत उपदेश करते ज्ञान हो जाता है सहस सम्प्रसाद हो उसको सम्प्रसाद समेष का जीव अस्मा शरीराद आकाशादि वायुवादेह समुत्थाय जैसे आकाश वायु आदि पृथक होते फिर अपने रूप प्राप्त करते इसी प्रकार समुत्थाय का अर्थ देहादि वैलक्षण रूपम अवगम्य ये समुत्थान आत्मा देहादि दे से विलक्षण ऐसा निश्चय होना निश्चय देहादि दे विलक्षण आत्मा अवगम्य आत्मा का स्वरूप देहादि से विलक्षण है ऐसा निश्चय होता है तो देह से समुत्थान हो गया देहात्म भावना में है तो इसका अभिप्राय देह में जो आत्मा भावना है अहम बुद्धि उसको छोड़ देना यही छोड़ने पर स्वयं रूपना भी निष्पत्त देते हैं ठीका में है। यथोत्थान क्रमें जिस क्रम से उपदेश किया प्रजापति ने पर्याय चतुष्टय उपदे उपदिष्ट प्रकार चारि पर पहले स्थूल शरीर अभिमानी सूक्ष्म शरीर अभिमानी कारण शरीर अभिमानी सश्रुति अभिमानी करके के में शुद्ध का उपदेश किया चतुर्थ पर्याय इसी प्रकार क्रम से स्थूल सूक्ष्म कारण क्रम से ज्ञान होता है भगवान प्रतिबोधित इंद्र प्रजापति के द्वारा प्रतिबोधित तो हुआ इंद्र को ज्ञान कराए प्रजापति ने दाष्टान्ति के प्रतिबोधन प्रकार हम दर्शे के देखा तो प्रकार जिसको आचार्य उपदेश करेंगे ना सिम तो आदि धर्मा तत्व तो तो से आदि उपदेश करेंगे ठीक है हमें शरीर आदि विदुष समुत्थान दृष्टांत विद्वान शरीर से पृथक हो जाता है आकाश आदि वो वायु आकाश से वायु पृथक हो जाते इसी प्रकार शरीर से ज्ञानी अपने को भिन्न मानता है समुत्थान विभजते समत्थान का व्याख्यान करते समुत्थान का तो ऊपर उठना शरीर को छोड़कर ऊपर उठ जाना यह नहीं समत्थान का अर्थ करते देहादि वैलक्षण्यम आत्मन रूपम अवगम्य मैं देहादि नहीं हूँ देहादि से विलक्षण ये ज्ञान ही है देह आत्मा भाव को छोड़ना वही समुत्थान तब अश्री हो जाता है पुनरुत्तिम परिहते आगे कहा स्वयन सदात्मना अभिनष पद्धति स्वयं रूपण कहा था शब्द रूप ब्रह्म हो जाता है ये इस वाक्य फिर क्यों कहा पहले तो आया था, था इसलिए कहते पुनरो का परिहार करते इति व्याख्यातम पुरस्कार पहले इसका व्याख्यान हुआ है <coughs> उत्तर वाक्यम सशब्दम व्याच्छे उत्तर वाक्यस्तम सशब्दम उत्तर वाक्य में स्थित जो स है शब्द है स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त नहीं सरी ये स उत्तम पुष तो व्याख्या करते सबक स ये येन स्वन रूपेण संप्रसादप्य प्राप्रतिबोधा त्रांति सर्पभव यथा रज्जु पश्चात्त प्रकाशरज्ज्वाम स्वयन रूपेण अभी निष्प्यते उत्तम पुरुष यह स्वयन रूपेण ये नयेपेण सम्रसाद भी निष्प्यते अपने जिस स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है ज्ञानी प्राय प्रतिबोधा तद निमितात प्रतिबोध ज्ञान होने के पहले अस्म देह में आदि हम भ्रांति के कारण ही जिस प्रकार सर्प होती यथा रज्जु जैसे सर्प हो जाती भ्रांति से सर्प जैसे लगता है पश्चात कृत प्रकाश प्रकाश हो जाने पर रजुआत्मना स्वयं रूपण अभी निष्पत्त प्रकाश हो गया तो रज्जु रजू ही रहती रजु रूप से निष्पन्न होगा इसी प्रकार पहले देहा में अभिमान किया था अब अज्ञान हो जाने से अपने स्वरूप से अभिनष्पन्न हो गया अपने स्वरूप में स्थित हो गया एवं च सउत्तम पुरुष कहा स उत्तम पुरुष मंत्र में आया उत्तमश्च सपुरुष कर्मधारे समास टीका में स उत्तम पुरुष है संबंध सम्प्रसाद से अभिनष्पत्तिम दृष्टानते न, न स्पष्ट संप्रसाद अपने स्वरूप से अभिनष्पन्न होता है ज्ञानी दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं प्राग प्रतिबोधा तद्भ्रांति निमित्त ज्ञान के पहले जैसे भ्रांति के कारण रज सर्प जैसे दिखती है प्रकाश होने पर रज्जु अपने रज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है ठीक इसी प्रकार अज्ञान के कारण देहादि में हम बुद्धि करता है ज्ञान होने पर उसको छोड़कर करके अपने स्वर्प हो जाता है उक्त तो दृष्टानता अनुसारण अविद्यादशायाम शरीरात्म आपनो जीवो विद्या प्रकाशित ब्रह्म सत्व स्वयनूपण अभिनषपन भवती दार्ष्टांति का माह इसी दृष्टान्त रज दृष्टांत से अज्ञान के कारण रज जैसे दिखती फिर प्रकाश हुआ ज्ञान होता है रजु का तो सर्प रजु रूप में स्थित हो जाता है अविद्यादशा में शरीरात्मत्व अपन अविद्यावस्था में शरीर को प्राप्त करता है देह देहा आत्मभाव करता है जीव विद्या प्रकाशित ब्रह्म ब्रह्मसत्व प्रकाशितम ब्रह्म सत्वम यस्मि आचार्य के द्वारा ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात ज्ञान कराया तो ज्ञान होने पर स्वयन रूपण भी अपना स्वरूप शुद्ध ब्रह्मचिद रूपये तदुभ जाता है च भाष्य में एवं च स उत्तम पुष उत्तम से उत्तम समुषो वही उत्तम है पुषे टे पुरुषस्य उत्तम विशेषण पुषातरदार्थ पुषभेद दर्शय उत्तम पुष्ह नीलम उत्पल नीलम उत्पलम कहेंगे तो नील उत्पल कमल ये रक्त नहीं अन्य को अन्य की व्यावृत्ति के लिए विशेषण होता है नीलम वस्त्रम आने तो नील वस्त्र का लाभ अर्थात शुक्ल पीता आदि को नहीं लाभ यहाँ उत्तम पुरुष दिया है तो उत्तम से अन्य की व्यावृत्ति के लिए विशेषण होता है तो अन्य कोई पुरुष हो तो ये उत्तम होगा पुरुष में उत्तम विशेषण दिया है इसलिए अन्य पुरुष का व्यवच्छेद करने के लिए निवृत्ति के लिए यदि एक ही घट होगा रक्त घट है तो घटम आने कहेंगे रक्त रक्तखटम आने कहने कोई जरूरत नहीं रक्त रक्तखटम आने कहने का अभिप्राय अन्य पास में कोई नील घट है तो उसको नहीं लाओ अन्य की निवृत्ति के लिए विशेषण देते हैं यहाँ उत्तम पुरुष कहा गया तो अन्य कोई पुरुष हो ही उत्तम होगा पुरुष आंतरिक के लिए कहा गया इस अभिप्राय से पुरुष हम दर्शे पुरुष भेद दिखाते हैं अलग अलग पुरुष हो तो ये उत्तम पुरुष होगा भाष्य में आया अक्षिस्वन पुरुष हो व्यक्ता व्यक्तस्य व्यक्त समस्त संप्रसन्न शरीर से निरूपण थी अक्ष स्वप्न पुरुष हो में कि अक्ष पुरुष जागृत अवस्था में स्वप्न में के स्वप्न पुरुष व्यक्ता व्यक्त व्यक्त अव्यक्त सुसुप्त व्यक्तो अक्ष स्वप्न पुरुष हो व्यक्तो अक्षि स्वप्न तो व्यक्त है अव्यक्त सुसुप्त सुश्रुत अवस्था में अव्यक्त है चक्षु जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में व्यक्त है व्यवहार करते हैं विपरीत ग्रहण होता है इसलिए व्यक्त हुआ सुश्रुति अवस्था में अज्ञान मिलीन होने से अव्यक्त हुआ सतस्त अवस्था में थे तो समस्त समस्त इंद्रग्लाम सब ऊपर होगी संप्रसन्न इसलिए प्रसन्न रहता है इंद्र के व्यवहारों से ग्लानि दुख होता है इंद्र व्यापार से रहित तो होने से भ्रांति से निवृत्त होता है इसलिए प्रसन्न रहता है अशरीरश्च स्वयन रूप न स्वरूप अशरीर है ये सब अलग अलग रूप होगा तीन अवस्था और एक स्वरूप टीका में चार पुषाई शेष चार प्रकार तत्र तू त्रयाण व्यवच्छेद तुरीशत उत्तम पुष्व में आह चार में प्रथम पूर्वतीन हे वह व्यवच्छेद उनकी निवृत्ति के लिए उत्तम पुरुष का जागृत सपन सुब अवस्था में स्थित हे व्यवच्छेद उससे विलक्षण हे शुद्ध उत्तम पुष तुरीयचतु यशा ये स स्वयन अवस्थित ये स्वरूपभिनपन्न है स्थित है उत्तम पुरुष क्षरा क्षर व्याकृत व्याकृत अपेक्ष उत्तम पुरुष क्षर और अक्षर क्षर सर्वानि भूतानि कूटस्थ अक्षर उचित गीता में कहा गया क्षर हो गया विनाशी अक्षर अविनाशी विनाशी क्षर कौन से व्याकृत हो गया जितने व्याकृत है अक्षर है और अक्षर माया व्यात अव्यावापेक्ष व्याकृत अव्याकृत अव्याकृत क्षर सब आ जाएंगे विनाशी सब हुए अव्याकृत माया अक्षर उसकी अपेक्षा उत्तम कार्य कार्यकारण दो व्याकृत अव्याकृत उससे अत्रीत उत्तम पुरुष वो कार्य नहीं कारण भी नहीं कृत निर्वचनों अयम गीतासु कृत निर्वचन जिसका निर्वचन किये कृत निर्वचनों ही अयम ये उत्तम पुरुष का निर्वचन स्पष्ट रूप से पंचदशध्यामी की आगे गीतासु ससाद स्वयनूपेण अभिष्प्य सम्रसाद स्वयनूपेण तत्म स्वस्थत पलटी कामी यथो तो उत्तम पुरुषे भगवत संगीरते इस उत्तम पुरुष में भगवान श्रीकृष्ण की समति कथन करते कृर्तनचनों अय का क्या है प्रश्न सुना पड़ा अयम का क्या थे, पड़ा। आयम का क्या थे? लोके कृतन एवं द्वाम पुषौ लोकेरसाक्षर एवं क्षर सर्वाणी भूता कूटस्थोंक्षर उच्य है पंचदशध्याव इम दो लोकेम पुषौ द्व इव पुष्द विभाग पुरुष के समान समूह विभाग क्षर अक्षर वेकहे क्षर और एक अक्षर क्ष कौ है स्वयं कहते भगवान क्ष सर्वाणी भूतानि है जितने क्ष संपूर्ण भूतक्षर विनाशी और है कूटस्थ अक्षर उच्य है अक्षर कूटस्थ यहाँ कूटस्थे माया कारण कार्य सौ होगी सदस्य सो कार्य हो गे भूता भवंती भूतानी कार्य हो गए कार्य को छोड़ेंगे तो कारण रह गया इसलिए कुटस्थ हो गया अक्षर कारण उसको अक्षर इसे कहते हैं कारण को कार्य जैसे नष्ट होता है इसे नष्ट नहीं होता है अक्षर है कुटस्थ माया है और तो ज्ञान से उसके निवृत्ति गया और उसके बिना नहीं है इसलिए अक्षर कहते हैं उत्तम पुरुषस्त और उत्तम पुरुष उससे भिन्न है कार्य कारण से भिन्न है उत्तम पुरुष शुद्ध सिद्ध रूप कहीं कहीं कूटस्थ शब्द से कह देंगे जीव ब्रह्म यदि कुटस्थ शब्द ब्रह्म हो जाएगा तो उत्तम पुरुष भी कौन होगा कुटस्थ माया कारण है क्षर है संपूर्णभूत अक्षर अच्छा सर्वाणी भूता नहीं भवंति भूतानी कार्यक्षर होगी और कुटस्थ अक्षर कारण वो दोनों कार्य कारण से विलक्षण है उत्तम पुरुषस्थ्य अन्य है परमात्मा इतुदाह जिसको परमात्मा कहा गया वही छिद्रप ब्रह्म एक अद्वितीय ब्रह्म है जो जीव का वास्तव स्वरूप है वही परमात्मा शुद्ध सिद्ध रूप है कार्य अक्षर कार्यकार से विलक्षण जो लोक में आविष्य विभर्ति अव्य ईश्वर जो कि तीन लोक में प्रविष्ट होकर के अव्यय ईश्वर अविनाशी ईश्वर विभर्ति डुभ्री में धारण पोषण सबको धारण पोषण करने वाला एक ही, ही आत्मा है सर्वभूतांतर आत्मा एक ही, ही यस्त्ह अक्षरादपोत्तम अतस्में लोके वेदे चथित पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं यस्त क्षरमतिह क्षरों को अतिक्रांत करके विनाशी से विलक्षण में हूँ अक्षरादपोत्तम अक्षर से भी उत्तम है अक्षरतमाया उसे भी उत्तम है अतस्में अतो लोके वेदे च पुरुषोत्तम प्रथि लोक में वेद में पुरुषोत्तम रूप से मैं विख्यात हूँ इति स भगवान्चीवान्ग्न का सर इची सक्ये सामप्रसाद स्वयन ऋपे त्र पिति तत्म स्वस्थतया सर्वात्मत स्वृंड िषति स्वस्थ अपने स्वरूप स्थित होकर के होकरूत हो से सर्वात्म गया आत्म शमस्व पर्एति परीत ये इधर उधर जाता है क्वचि इंद्राद्यात्मना जक्षत हसत भक्ष इंद्राद, इंद्राद से जक्षत जक्षता तो हसन भक्षण हसता है खुश होता है भक्षण कर्ता भक्षान भक्षान उच्चावचा ईसिता जो भक्षण क्या करता है भक्षान अनेक प्रकार उच्चावच अनेक प्रकार भक्ष खाता वाईवस्तुग्रहण करता है क्वचित मनोमात्री संकल्पादिव समुथेते ब्राह्मलोके बाद कहीं कभी कभी तो मनोमात्र से संकल्प से ही ब्रह्मलोक मन वे भोग उसे क्रीड़ा करता है किरण स्त्री आदि के साथ रम रम्हा रमन करता है मनसाय मनुष्य ही न उपजनम उपजन का शरीर को उपजनक कहते हैं क्यों उपजन स्त्री पुणसोर अन्न उपगम जाए तो उपजनम स्त्री पुरुष का परस्पर संबंध से उत्पन्न होता है शरीर इसलिए उसका नाम हो गया उपजनम अथवा आत्मभाव आत्मसामीप्य न जाएती तो उपजनम आत्मरूप से जाएते आत्म आत्म आत्म देह ही आत्मरूप से जाएते उसमें अहम बुद्धि करते ही अथवा आत्मसामीप्य न आत्मसामीप्य होकर के देह देह ही आत्मबुद्धि के विषय होने से आत्मसामीप्य न जाएते उपजन का ये शरीर इदम शरीरम इदम शरीरम न स्मरण नोपजनम इसका स्मरण नहीं करता हुआ टीका में क्वचित स्वर्गलोक होती कभी इंद्र इंद्राद्यात्मा मतलब स्वर्ग में अरु क्वचित मनो दिया है वहाँ ब्रह्म लोक में क्वचिति ब्रह्म लोक गृह थे नोपजनमिति प्रतीक गृहत्वा व्या नोपजनम ये प्रतीक हो गया उपजन का अथ करते स्त्री पुणे अन्योन उपगमन न, न जायते उपजनम प्रथम व्याख्यान है तस्मरण पर देह का स्मरण नहीं करता हुआ एव क्रीड़ा करता है यतो तो देह का कानुपपति, देह का स्मरण हो तो क्या हानि है इत्याश्या तत्स्मरण तो ही दुखमेव्या देह का स्मरण करेगा तो दुख होगा जब तक तो देह का स्मरण देह में हम बुद्धि तब तक तो संसार दुख है देह में हम बुद्धि छोड़ दिया देह का स्मरण नहीं किया तो दुख नहीं है ज्ञान होने के बाद देह से विलक्षण जीवन उत्तर अवस्था में स्वयं दिखता है देह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं असर अपने को दिखता है असंग आत्मा है और विदेह मुक्ति में देह के साथ कोई संबंध स्मरण नहीं होता है तो देह का स्मरण होगा तो दुख होगा दुखात्मक तो आतश्य क्योंकि देह दुखात्मा है दुख का कारण है अनंत दुख का एक विंशति दुख में दे को भी दुख रूप से रखा नहीं है क्यों नहीं दुख का कारण से दुख है विदुषः <laughs> मुक्तस्य से अनुभूत देहा स्मरण विद्वान मुक्त हो गया मुक्त होने के बाद जो देह का अनुभव पहले किया था उसका उसका स्मरण नहीं होता है इसे कहा अनुभूत से स्य देह से स्मरणी अनुभूत जो देह इसका यदि स्मरण नहीं हुआ तो फिर क्या सर्वज्ञ हुआ अपने देह का भी स्मरण नहीं होता तो सर्वज्ञ क्या से होगा मुक्त तो सर्वज्ञ होता है दूषण में आसंग अनुभूतम से न स्मरेद दे असर्वज्ञ तो मुक्त से अनुभूत देह का भी स्मरण नहीं करेगा तो फिर मुक्त तो असर्वज्ञ हुआ हमारे जैसे हो गया फिर क्या विशेष हुआ मुक्त हो गया तो सर्वज्ञ होना चाहिए इसे लोग समे जिसको ज्ञान हो गया मन की, तो की तो तो तो मन की बात बता दे तभी तो ज्ञानी है किसके पास जाए कोई कुछ मन की बात बता दिया तो तो ये बड़े ज्ञानी है मन की बात बताना ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है तो यहाँ शंका करता है पूर्वी अपने देह को स्मरण ही नहीं करता है तो फिर सर्वज्ञ कैसे होगा ठीक है मैं असर्वज्ञ तो दोष में निराकरण निराकरण करता है असर्वज्ञ तो रूप दोष मुक्त में नहीं न दोष क्यों नहीं है अनुभूतार्थ स्मृतो ही सर्वज्ञ थी अनुभूतार्थ का स्मरण करेगा तो सर्वज्ञ होता है न चरीदि अनुभूतम शरीरादि का अनुभव हुआ था ऐसा नहीं तो भ्रांति से भ्रांति है वास्तव प्रमाण से अनुभव नहीं है रज में कोई सर्प देखा वो तो सर्प सम्य ज्ञान का विषय नहीं होता है इसी प्रकार अज्ञान अवस्था में जो अनुभव किया था वास्तव अनुभव का विषय नहीं है परमात्म का अनुभव का विषय नहीं क्योंकि तस्य अविद्या कर्म काम कर्म फल से अज्ञान मातृत्वाद अविद्या काम इच्छा वासना और कर्म इसका ही फल होता है ज्ञा शरीर आदि अज्ञान मातृत्वाद अज्ञान ही त कार्य से ज्ञान दो मात्र नष्टवाद अज्ञान उसका कार्य सौ ज्ञान से नष्ट हो जाता है अज्ञान के कारण उसका कार्य देह आदि सब नष्ट होता है ज्ञान उत्पत्ति मात्र से फिर आगप शरीराधेर अनुभव विपरिवर्तित तत तत्वापपति तो पहले भी शरीराधेर अनुभव विपरिवर्तित तत तत्वापति तो तो तो तो, अनुभव विपरीतत्व अनुभव नहीं सम्य ज्ञान का विषय नहीं है अज्ञान अवस्था में भी जो शरीर का अनुभव हुआ था यथार्थ अनुभव का विषय नहीं हुआ था शरीरादि पूर्व सम्य ज्ञान अभिषेकृतमी सद भ्रांति अनुभूतमेव पूर्व जी कहता है ठीक है रज्ज में सर्प जो दिखता है सम्य ज्ञान का विषय नहीं सर्प किंतु भ्रांति से तो अनुभव होता है सर्प आगे तो सर्प स्मरण होता है रज ज्ञान हो गया सर्प सर्पभ्रम नष्ट हो गया तो भी घर में जाकर सोचता है कितने बड़ा सांप में सोच कर एक दौड़ा सर्प का स्मरण तो करता है भ्रांति अनुभूतमय थी विदुषाम स्मर्तव्य तो भ्रांति से जो अनुभव होता है अज्ञान भी राज्य में सर्प हो करता है सर्प का भ्रम नष्ट हो जाने पर भी आगे स्मरण करता है दूसरे को बताता है ऐसे बड़ा सर्प देख कर दौड़ा भाग गया किंतु बाद में देखा वो सर्प नहीं ऐसे बोलता है तो विद्वान भी स्मरण करना चाहिए भ्रांति ज्ञान से देह का अनुभव हुआ था तो देह का स्मरण करना चाहिए इति चेत सिद्धांतिक न ही उन्मत्त्य न ग्रह गृहित ना यद अच्छा उसके पहले नई सदस्य मिथ्याज्ञादी नजनिता तच्च मिथ्याज्ञादी विद्या उच्छेदित अतः न अनुभूत में बेति न तदस्मणे सर्व्ञवा जिस मिथ्याज्ञान भ्रमज्ञान से जनित अनुभव हुआ था तच्च मिथ्या ज्ञादि से जो उत्पन्न हुआ जो मिथ्या ज्ञादि मिथ्या से तद्ञान अज्ञान है विद्या उच्छेदित उच्छेदितम विद्या उच्छेन्द हो गया नष्ट हो गया तद न अनुभूतमेव अनुभूत नहीं है ब्रह्म ज्ञान से जो अनुभव होता हुआ था परमात्मक अनुभव का विषय सम्य नहीं सम्यक अनुभव का विषय नहीं है इसलिए न तद अस्मरण सर्वज्ञ तो हानि उसके स्मरण नहीं होगा तो असर्वज्ञ हो जाएगी बात नहीं भ्रांति से अनुभव होने पर स्मरण होना चाहिए कहते न ही न ग्रह गृहते न भाई तद उन्माद आदि अपगमे भी समाप्तव्यम उन्माद से कभी रोग होता उन्माद होकर कुछ ना कुछ अनुभव करता है किसी के देह में कोई भूत प्रत पिछा सादि प्रविष्ट होते हैं ग्रह गृहित कहते हैं ग्रह से गृहित हुआ ऐसे कोई प्रविष्ट हो गया तो उसमें कुछ अनुभव करता कुछ कहता है कुछ करता है आगे पिछाचाई चला गया उन्माद रोग नष्ट हो गया तो फिर वही स्मरण करेगा ऐसा नहीं होता है उसी अवस्था में जो अनुभव का स्मरण नहीं होता है उन्माद आदि अपगम्य उन्माद रोग नष्ट हो गया ग्रह चला गया पिछाचा चला गया तो उसका स्मरण करना चाहिए ऐसा नहीं होता है तथा यह भी संसारी भीर अविद्यादोष बदवीर यद अनुभूय संसारी जो अविद्यादोष वाले है अज्ञानी उनके द्वारा जो अनुभव में आता है तत् सर्वात्म अशरीरम न स्पृश्य वो सर्वात्मा है अशरीर रहे उसको स्पर्श नहीं करता है अज्ञान ने जो अनुभव किया था भावा था क्योंकि अविद्या है निमित्त निमित्त नहीं रहने से अविद्यामित्त नहीं रहा तो उसका स्मरण नहीं होगा नैमित्ता पाया नहीं मित्त कश्यप आया टीका में मुक्ते पुरुषे स शरीरादेव न संबद्यन्ते चेत मुक्त पुरुष में शरीरादि का संबंध नहीं कथंतरी तथा काम संबधि रन यदि सरराधिक संबंध नहीं तो काम इच्छा का संबंध कैसे होगा इतनाश्या ये तो उछिन्न दोषर्मृदर्मान सत्या काम अनृता पिधा अनुभ्य तेव मुक्न सर्वात्म संबंध्य आत्मज्ञान स्तुत निर्दिश्य अतः साधु एक तीत ब्रह्मलोक ये तो उच्छिन्न दोसे ही उच्छिन्न दोषा य काम कर्म अविद्या हो गया मृद तक कषाई कसाया मृद तष्ट हो गया राग देशाद नष्ट हो गया ऐसा जो मानस्य काम मन में होने वाले सत्य काम में अनृत अन से आछादित है अनुभूयते विद्याभव्यंग विद्या उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है अज्ञान से आछादीते हैं विद्या से अभिव्यक्ति होती है तेव मुक्न सर्वात्मूते मुक्त सर्वात्म भूत हो जाता है सबका आत्मस्वरूप हो जाता है एक ही सब सबका आत्मा है ब्रह्म मुक्त हो गया तो सब ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप हो गया सब के सबका आत्मस्वरूप हो गया उसके साथ संबंध होता है जो सत्य काम है इतना आत्मज्ञान स्तुति के लिए निर्देश करते हैं वस्तु तो सगुण विद्या ब्रह्मलोक में जो जाता है सगुण उपासना करके वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान अहमअ्मी परम ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर ये जान स्त्री को द्वारा रमण सो पितृ लोगों का स्व चाह चाहेगा सवाएंगे ये कुछ आवश्यक नहीं सब मिथ्या निश्चय हो गया तो क्या आगे करेगा कुछ नहीं यत्र सर्वमात्मे बाबत तत्के न कंपसिद किससे किसको देखे सुने शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी कुछ नहीं देखना सुनना कुछ नहीं शुद्ध आत्मस्वरूप हो गया वो और विलक्षण है उसकी स्तुति के लिए अज्ञानी लोग मानते हैं कि विषय भोग करता है बड़े ऊपर चला गया कुछ देखा तो बड़ा भोग अच्छा है अरे भोग ही कुछ नहीं होगा तो क्या मिलेगा ऐसे द्वैत आदि लोग कहते हैं तो उसके ज्ञानी की स्तुति के लिए कहते शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होने पर सर्वात्मक हो जाता है और जितने सौ सुख सर्वत्र है वो अपने सर, अपने में देखता है जो ब्रह्म को जाते हैं वहाँ सौ भोग सत्य काम सब जो किसी चाहते करते वो करते वो सगुण विद्या का फल कहते हैं निर्गुण विद्या की स्तुति के लिए अतः साधु ये तद विस्सी यह हेते ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक में जितने काम सब प्राप्त हो जाता है इसे कहा गया ज्ञानी की स्तुति के लिए ठीक है में किमित सर्वे रहते काम अनुभू रन इतना ये सब काम भोग का अनुभव सब क्यों नहीं होता है कहता तो अनृता पिता ना अज्ञान से ढका गया है इत विदुषाव तद अभिवक् विद्वान की ही उनको अनुभव होता है क्योंकि विद्या विद्या से ही विद्या हाँ। का विद्या अनुभंत विद्याभिव्यंग निर्गुण विद्या प्रकरण में विदुषी सत्य काम संबंधवचन निर्गुण विद्या का प्रकरण में विद्वान में सत्य काम सत्य संकल्प ये कैसे होगा निर्गुण विद्या में तो अपने से कुछ भिन्न है ही नहीं कहते इतने आत्मज्ञान स्तुति के लिए कहते हैं आत्मविद्या स्तुत्यार्थम विद्युत सत्य काम संबंध बचनम आत्मविद्यामस में ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए विद्वान में सत्य काम संबंध कहा गया वस्तुतः सर्व सगुण विद्या से जो ब्रह्म लोग जाते हैं वो सत्य काम चाहते वो होता है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान होने पर ओ नहीं किंतु स्तुति के लिए कहते हैं कि जितने सब कुछ है, शुद्ध ब्रह्मज्ञानी देखता है मेरे से भिन्न कुछ नहीं मैं हूं। मन मन ही हूँ मनुष्यता कामान पश्य विशेषण श्रवणमी युक्त मित मनुष्य ही सब काम्य वस्तु को देखता है विशेषण दिया है ये भी ठीक है अतः साधु एक तस्सी है ब्रह्म लोके काम है इंद्रिया भवता काम कौ तो ब्रह्म काम काम्यंत कामं विषय विषय का संबंध इंद्रिय मनादि के साथ होता है ब्रह्मलोक में कैसे रहेंगी इत आशंख क्या यवचन भवन तो भी ब्रह्मणे व्य लोके भवन्ति सर्वात्म ब्राह्मण उचित जहाँ भी कहीं हो जो ब्रह्मलोक में विषय है शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको कहाँ मिलेगा इंद्रियादि सुख है कहीं के विषय में इंद्रिय का होता है शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी तो इंद्रिय शरीर रहित हो गया उसमें कैसे रहेगा तो कहे जहाँ कहाँ भी हो सब ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं और ज्ञानी सर्वात्मक है ब्रह्म भी सर्वात्मक हो ज्ञानी अपने ब्रह्म स्वरूप जहाँ कहाँ भी हो यत्र क्वेश्चन भवन तो अभी ब्राह्मणी व्यते हैं लोके भवंति ब्रह्म रूप लोक में ब्रह्म में होते हैं क्योंकि सर्वात्म तो आदि ब्राह्मण ब्रह्म तो, तो सर्वात्मक इसलिए ज्ञानी देखता है सब कुछ है मेरे में ही इसलिए शुद्ध ब्रह्म ज्ञानी की स्तुति के लिए सकुन विद्यापर्व कहा गया <coughs> ओम